नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में कवि कुमार आदित्य जी हैं जो कि वर्तमान समय ग्रेटर नोएडा में रहते हैं राइटर है पोएट भी है एमबीए भी किया हुआ है और बच्चों को पढ़ाते भी गाने का शौक भी रखते हैं और आज बहुत सी मोटिवेशनल कविताएं एक्सपीरियसिस भी हमसे शेयर करेंगे

और आज हमारे बीच में विक्रांत राय सोनी नरेंद्र जी भी हैं और अनुजा लोकरे जी भी हैं जो कि पहले भी हमारे शोज में आ चुके हैं और आज फिर से ये सब कलाकार अपने गानों से हमें और हमारे लिसनर्स को आनंदित करेंगे और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी हैं तो चलिए इन सब कलाकारों का हम दिल से आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं

लेकिन इन सबसे बातें मुलाकात करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

सूरज हुआ मधम चाँद जलने लगा आसमाये माये क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मधम चाँद जलने लगा आसमाये माये क्यों पिघलने लगा

रात जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी मैं ठहरी रही जमी चलने लगी ये दिल सांस थमने लगी क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये, ये मेरा पहला

पहला प्यार है सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा आसमाये हाय क्यों पिघलने लगा

जी हाँ रामनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मंच पर मुझे जगह देने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि सबों को आनंद आएगा <laughs> जी इसके साथ में हमारे विक्रंत राय जी भी जुड़े हैं अजमगढ़ से तो उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है चंदता जो उनके साथ और सोनी जी हमारे साथ जुड़ने वाले थोड़ी देर में देखते हैं कि वो कब जुड़ पाते हैं तो

थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं <laughs> टेक्नोलॉजी के साथ तो मैं चाहूँगा कि आपका विजय हो आप जल्दी से आ जाए और सबसे पहले तो मैं बता दूँ कुमार आदित्य सर जो हैं बहुत समय से, से अपनी कविता पाठ करते हैं मेमेट करी मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं आप किसी भी विधा में उनको जो है आर्ट से जोड़ कर देख सकते हैं और एम भी किया हुआ है और साथ ही साथ प्रोफेशन में भी हैं एजुकेशन में बच्चे उनको विशेष रूप से ट्रेन करते हैं पढ़ाते भी हैं

और, और हमने बहुत अच्छी बातचीत की उसी दरमियान उन्होंने कहा कि मैं भी करता हूं और जहां भी जाते हैं तो निश्चित तौर पे माहौल के देखते अपना ये रंग दिखाते हैं <laughs> तो आज हम लोग इनका बहुरूपिया रंग जो है देखने वाले हैं आज के शो में

बहुत बहुत दिल से स्वागत है और सबसे पहले तो मैं हमारे विक्रांत जी को कहूंगा कि आपके स्वागत में एक गीत जरूर है आप और हमारे जी, साथ दुबई से पांडुरंग नमस्ते एक... लिखे है और साथ ही साथ दीप नारायण पोदार जुड़े हुए हैं उन्होंने भी हार्दिक स्वागत किया है दीप नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और इसके साथ

भावना कुमारी जी जुड़ गए हैं गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू करके लिखा है भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी को जी, जी विक्रांत जी स्वागत सुनाइएगा जी मैं ये कार्यक्रम की शुरुआत एक गणेश वंदना से तो वाह क्या बात

प्रथम गौरा मादा वंदना द्वितीय आदि गणे प्रथम वंदना द्वितीय आदि गणे

सुमिरो मास दे मेरे करो सफले आ, आ, आ, आ, आ, आ। गणपति जी गणेश नू मनाए

सारे काम राे गणपति जी गणेश इस मनाए सारे काम रा सोने हर काम नाल पहला ही दे सारे काम कामरा सोने गणपति जी गणेश इस मनाए सारे काम कामरा सोने

हो गणपति वर्गा गणपति वर्गा नाम ना दूजा गणपति वर्गा नाम नदूजा सबसे पहलो इन दी पूजा हो सारे लड्डूओ द भोग लगे

सारे काम गणपति जी गणेश मनाइए होने थैंक यू विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया लास्ट लास्ट में थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत हो गया आपका लेकिन अच्छा लग रहा था बस सुनते जाए सुनते जाए <laughs> और आपके लिए काफी लोगों ने महसूस दिया है भावना कुमारी ने कहा कि ये भजन मेरा प्यारा सा है

और लवली लिख के भेजा है बहुत स्वीट आपका वॉइस है और हमारे दीप नारायण चौद्ढा जी ने बहुत बार वार, वार लिख के भेजा है दीप नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आदित्य सर से मैं जोड़ना चाहूंगा आप सभी को आदित्य सर मैं चाहूंगा कि अभी वर्तमान समय में आपके रहने का स्थान कहाँ पर है क्या करते हैं और अपने परिवार के बारे में या, या, जरूर बताइए अगर आप आदेशित करें तो जो चूँकि कभी कुल से आता हूँ

जी जी तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा की तो एक, एक से मुक्तक से आदेशित करेंगे मैं पूरा पूरा आपके साथ रहू हाँ। और जी सब को और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ प्रणाम करता हूँ और इस चैनल को भी प्रणाम करता हूँ चलिए मैं पहले एक छोटे से प्रभुर के चरणों में एक मुक्तक रखता हूँ

कर्मों का ही दर्पण है जो भी कर्म किए हैं प्रभु तेरी छाया में रहकर तुझसे ही तो पाया है तुझको ही औरपण है

प्रभु राम के चरणों में मेरा भाव समर्पण प्रभु राम के चरणों में मेरा भाव समर्पण हमारे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नरेंद्र जी आ गए तो पहले नरेंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ और फिर जैसा रमेंद्र ने कहा

ये देखिए जी कैसी बातें होती है आपने मुझे कहा कुछ कहने की नरेंद्र जी आ गए तो कई बार अचानक से भी कुछ अलग सी भूमिका आ जाती है सामने बारे में और मेरे के बारे में बताऊँ मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में हूँ नोएडा में रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में और दो हजार से ही सन दो हजार के बाद से ही मैं यहाँ आ गया जब तो मैं लगातार हूँ दिल्ली में ही और नोएडा में ही बिहार से आता भागलपुर से

और बहुत ही छोटे एक फिफ्थ क्लास में एक, एक थर्ड क्लास में बच्ची है बड़ी वाली और छोटे वाले लड़के हैं लड़का है और वाइफ है साथ में तो हम लोग तब मिलकर करके यहाँ रह रहे हैं एम में जाब और साथ साथ ये कवित्व निश्चित रूप से चलता रहता है साहित्य संगीत कला जो कहते हैं साहित्य संगीत कला भी है ना साक्षात पशुपुच्छ वितान ही ना तो इसको फॉलो करता हूँ कि ऐसा इसमें से कोई भी विधा मेरे से छूटी न जाए

ऐसा न लगे कि ये जीवन, जीवन में हमारे साहित्य संगीत और कला में तो तो साथ साथ बहुत मैं। अच्छा लगा आपने अपने परिवार के बारे में बताया और पिताश्री को आपने याद किया और चाइना वॉर में उन्होंने कविता लिखी थी वजह से वो सुन सुन के लोग लड़ने के लिए याद ये अपने आप में कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर आपका कवि

कविताओं से जुड़ाव है लेखनी से जुड़ाव है तो वो चीजें अभी आप दिखा भी रहे हैं हम सुन भी रहे हैं आपको और अच्छा लगा मुझे और मैं चाहूंगा कि जीवन का जो एक संघर्षमय समय होता है क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष इसलिए नहीं आता कि भाई आपको परेशान करे वो इसलिए आता है कि आपका नया जो रूप है आप उससे निखरे और एक नए आयाम को पालें

आपको बताता हूँ संगीत का नगाड़ा वाला बेचारा मेरा चेहरा देखे कि मुझे कब बजाना है जैसे में फास्ट तो आता था, था, था, था सॉन्ग मतलब वो लाइन उसमें फटाफट फटाफट बजा दे अब मैं गाना ही भूल गया स्टेज पर से मुझे खींच के

नीचे किया गया और मैं बताऊँ लगातार बहुत प्रयास किया और बाद में गाने के प्रति मेरा रुझान काफी ज्यादा बढ़ गया ऐसे ही बचपन ने मुझे एक बार कभी दिखाया कि देखो ये डिफरें, है, इसमें सीखना चाहिए। मैं वहां से अपने आप को पढ़ाया और इस है तो पाँच डिफरेंट लैंग्वेज में हिंदी संस्कृत अंग्रेजी के अलावा उर्दू और बंगाली में भी हमें थोड़ा कह सकते हैं कि सिद्धस्त लिया तो इस तरीके से ये संघर्ष काल और तरह तरह के संघर्ष काल

जो जीवन में नॉर्मली आते हैं सबों के उसी तरीके से हमारा भीतर कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बहुत सारे पल ऐसे जरूर रहे जिसमें आनंद आता रहा और जीवन की नुआ इसल और लोगों के प्रति ये की मैं चाहता हूँ की सारे लोग सामंजस्य के साथ आगे बढ़े ये मन की कामना है और इसी के तहत मैं साहित्य को भी आगे बढ़ावा देना चाहता हूँ और सब को इसी के लिए आगे प्रेरित करता हूँ

आ, आ, आपको जहाँ कहीं लगे देखिये अब एक एक बात होती है रमेश जी हमने आपको बताया चूँकी कॉलेज में हो ऊपर से सारा कवि कविताएं लिखता हो तो हम लोग रुक नहीं सकते ये हम लोग के साथ तो बड़ी मजबूरी होती है जी अनुजा जी आपको नमस्कार करता हूँ तो ये हम लोग की बड़ी मजबूरी होती है हम लोग रुकते नहीं आप भी इसमें रोक दिया करें मुझे जरूर, जरूर। रहता है हम लोग का उसमें जरूर सुनाई बढ़िया सा जो आपने आपको मोटिवेट करता है वो कविता सुनाई

बार बार जिस कविता को पढ़ना चाहेंगे वैसे बहुत सारी कविताएं सभी आपको अच्छे लगते होंगे लेकिन कुछ चीजें हैं है, आपकी लिखी हुई आपको मोटिवेट करता है वो चीजें उसमें से कुछ निकाल के आप सुनाइए मोटिवेट करने वाली तो मैं आपको ऐसे छोटी सी मुक्तक सुनाता हूं बाकी जो कविताएं लंबी है लेकिन मैं विशेष अच्छा। रूप से आज थोड़ा सा ध्यान मैं ले जाना चाहूंगा आज तो मैं छोटा सा जब सुनाऊंगा

लेकिन आपने कहा कि मोटिवेट करने वाला तो एक हमने छोटा सा मुक्त कभी लिखा की समंदर से भी ऊंचा उफान उठाते हैं समंदर से भी ऊंचा उफान उठाते हैं हवाओं का बबंडर और तूफान उठाते हैं समंदर से भी ऊंचा उफान उठाते हैं हवाओं का बबर और तूफान उठाते हैं हम तो जमीन से बेखबर बेखौ परिंदे हैं

हम तो जमी से बेखबर, बेखौफ बि हैं, हौसलों से ही अपना आसमान उठाते हैं हौसलों से ही अपना <laughs> आसमान उठाते हैं। और थोड़ा सा एक देखिए मुख्य जो मैं कहना चाह रहा था कि भारत के रक्षकों के लिए एक सच्ची प्रार्थना मैं रखता हूं कि आजकल की जो तो परिस्थितियाँ है उससे मैं चाहता हूं कि इनको समर्पित करता हूँ मैं की घर घर कर गूंज रहे हैं विदेश ध्वनि के इनारों से

दीप जले घर घर में खुशियों का व्यापार हो विश्व धरा के रंग मंच पर अब अपना परचम फहराएगा के रंग मंच पर अब अपना परचम फहराएगा देर नहीं जब फिर से भारत विश्वगुरु कहलाएगा देर नहीं जब फिर से भारत विश्वगुरु कहलाएगा देखिए हमने

जी धन्यवाद मैंने बीच में हमने कहा सही सही आप आप अच्छा जिस भाव से जिस रफ्तार से कविताओं को पढ़ते हैं सुनाते हैं तो वाह तो निकलता ही अंदर से ज्यादा समझा नहीं रखता हूँ इसकी परिभाषा देखें

वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् जिस भारत के घर आंगन में जिस भारत के घर आंगन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं

हर बच्चों के वचना अमृत में जहाँ राम रहीम प्यारे हैं चाहे hmm. हिंदू तो मुस्लिम सिख ईसाई रहते सारे हैं भारत के हर जन में hmm. उस भारत के हर जन में अरमान जगाने आए हैं वंदे मातरम सुरों से हिंदुस्तान जगाने आए हैं

मातरम् मातरम् मातरम् मातरम् वाह बहुत बहुत बहुत सुंदर आदित्य जी आपने इतनी सुंदर बातें और कविताएं हमसे शेयर करी इसके लिए हम आपका तय दिल से धन्यवाद करेंगे

और आपने बताया कि जीवन के सफर में हर मानव संघर्ष से गुजरता ही है लेकिन वह संघर्ष उसे डराने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए आता है हम आपके लिए दिल से यही दुआ करेंगे कि आप अपने जीवन में यू ही आगे बढ़ते जाएं। और भी सुंदर सुंदर कविताएं लिखे तो चलिए दोस्तों अभी और भी कविताएं गाने सुनने बाकी है क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले रहे

से के दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा

आगे बढ़ते हैं हैं सोनी सोनी जी जी हमारे साथ जुड़ गए मैं कि आदित्य सर के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत सुनाई उनके स्वागत में उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई का तो शायद आपको देखकर और भी खुशी हो रहा होगा क्यूँकी देशभक्ति अगर पहले कोई जा रहा है तो वो आप ही लोग जाते हैं बाकी <laughs> रमेश जी पता है पाठ कर रहा था

हाँ। जब मैं कविता पाठ कर रहा था तो ये सोनी जी इस नजर से मुझे देख रहे थे कि मुझे कि मुझे लगा पता नहीं उपर, इनको है। इनकी नजरें कह रही थी जल्दी खत्म करो तो कैसे की कभी इंतजार करते हैं कभी दीदार करते हैं बार बार देखिए हाँ। कभी इंतजार करते हैं कभी दीदार करते हैं मुलाकात करने महफी चलो तैयार करते हैं

मुलाकात <laughs> करने महफिल चलो तैयार कर दो चार और शर्मो हया के घुघट में कैसा उनका शर्माना आना शर्मो हया के घुंघट में कैसा उनका शर्माना आना कह दे कोई उनसे कि हम भी प्यार करते हैं कह दे <laughs> कोई उनसे मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था सोनी जी का स्वागत बहुत बहुत स्वागत बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सोनी जी सुनाइए आप अपना एक मुखरा एक अंतरा बढ़िया सा

कुमार आदित्य सुंदर कुमार शाह कल कुमार आदित्य जी बहुत सुंदर <laughs> आपकी रचनाएं हैं और बहुत सुंदर आपके विचार हैं और हमारी ऐसी कोई भावना नहीं थी ना ही तो कुछ हमारी आंखें कह रही कभी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो है आप तो चाहे तो बेजान चीजों में भी जान डाल दें ये जबानी ऐसी जो सरस्वती माँ की कृपा जो करोड़ों में से लाखों में से किसी किसी को होती है

तो ये माँ सरस्वती है सर बहुत, बहुत बहुत बड़ी है। बड़ी है। बहुत सुंदर है जी जी के पुजारी हैं सबके ऊपर आशीर्वाद बढ़िया बढ़िया मैं रहता हूं कि कुछ नई चीजें हमें मिले क्योंकि धुन बनाते रहता हूँ हमारी यूट्यूब पे भी तो जैसे रमेश सर ने मुझे बताया

हमारे देशवासियों देश के नाम पे हमें कुछ गाना है है ना तो उनकी है यूट्यूब पे जो मैं कुछ उसकी पंक्तियां सुनाना चाहूंगा स्वागत डॉक्टर पूजा सिंह ने भी याद किया है और सभी ने याद किया बहुत प्यार से अच्छा लगता है आप लोग जब याद करते हैं

उन शहीदों को सलाम, उन वीरों को सलाम, उन शहीदों को सलाम, भारत माँ की रक्षा करते करते कर दे अपनी अपनी जान कुर्बान yeah, yeah. अमर है वो वीर जवान

अमर है वो वीर जवान अमर है वो वीर जवान अमर है वो वीर जवान भारत की रक्षा करते करते कर देश ने अपनी भारत रत की भारत की आंखों के तारे मां की आंखों के तारे

अपनी जान ये एक एक छोटी छोटी सी सी और हमारे हमारे देश के <laughs> <हीरोस> के <लिए, laughs> जो हमारे देश के के के हीरोज लिए जो जो सच में अपनी जान लगा देते हैं हमारी रक्षा के लिए हम अपने त्योहार मनाते हैं और वो सरहद पर बैठे हम सबकी रक्षा करते हैं तो हम यही अरदास करेंगे माँ भगवती जी से हम माता रंग का जागरण लौटते हैं तो माता <laughs> आ गया

शक्ति दे, उन्हें शक्ति दे, उनके दे शक्ति दे के तरह देश की सेवा के बहुत बहुत देना बहुत बहुत थैंक यू बहुत सुंदर सोनी जी आपने बहुत सुंदर देशभक्ति का गीत हमें गा के सुनाया

हमारे उन सैनिकों के लिए जो अपने परिवार से दूर रहते हुए भी हमारे देश की रक्षा करते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए हुए तो हम भी अपने प्रोग्राम के जरिए अपने सभी सैनिक भाइयों को कुछ गाने समर्पित करते हैं तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

से आते हैं हमें तड़ पाते है कुछ की आती है मुझे तो जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है संदेशे आते है हमें तड़ पाते हैं।

चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब मार

देखा है ये हमसे हो है। किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी किसी के कंगन ने, किसी के कजरे ने, किसी के कजरे ने गजरेन सुबह

चलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरस ने और वो चाहे तर सी ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम

आओ के, के घर कब आगे लिखो कब आ

आगे बढ़ते हैं अनुजा जी अगर तैयार है तो अनुजा जी आपका स्वागत है <laughs> ए रमेश जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आदित्य सुनाई दे रहा है ना अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है बस आप <laughs> हाँ मैंने कविता सुनी और आदित्य जी की कविता बहुत बढ़िया लगी अगर आप चाहते हैं मैं गाना गाऊ लेकिन एक हाँ. प्यार भरा गीत है

अगर आप इजाजत दे तो मैं सुना को सकती कोशिश करूँगी गाना है वो कौन थी फिल्म से एनी गैसेस आदित्य जी थोड़ा सा कमजोर है इस मामले में

करेक्ट यूर राइट रमेश जी आप तो बस हर चीज का नॉलेज है आपके पास नहीं, बहुत नहीं। कुछ सीखना है आपसे मुझे

मैं कोशिश करती हूँ आज वैसे मेरा गला बहुत यानी थोड़ी सर्दी है मैं बोल नहीं रही हूँ मुझे सर्दी है तो लोगों को लगेगा अरे सर्दी है गॉड oh गॉड है oh <laughs> आजकल बहुत डर रहता है लोगों के दिलों में कि नॉर्मल सर्दी कॉफ भी उनको लगता है ओ माई गॉड क्या है ठीक है कोशिश करती हूँ लग जा

सिरा हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जागली हमको मिली

घड़ियां नसीब से जी भल की देख लीजिए हमको करीब से फिर आपकी नसीब में ये बात हो

शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो जागली पास आई हम नहीं बार बार

बाही में डाल ग्र तो आखों में फिर ये प्यार की बरसात हो रो शायद फिर से में

मुलाकात हो ना हो ना मुरा का अनुजा जी बहुत सुंदर अच्छा बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर गीत आपने पे अनुजा जी ने मेरे घर की रेकी करके ये गाने को निकाला था अच्छा बड़ा बेटक मैं बता नहीं पाया जब आपने फिल्म का नाम बताया

तो रमेश जी ऐसे ही मारे हैं वो। नहीं नहीं ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है इसीलिए मैंने आज याद चुना और आज मेरे का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि मैं यही गाना क्या गाऊ हालाँकि वो बहुत ज्यादा अच्छे सिंगर हैं। अच्छा मेरे उनकी आवाज बहुत अच्छा है कभी आप सुनना उनको भी जरूर जरूर उनको अभी कार्यक्रम में आप उन्हें करेंगे

भी लोग <गाँगा>। और उनको बहुत बहुत बधाई कहना भाई हमारी ओर से रेडियो टीम की ओर से अनुजा जी थैंक यू सो मच जी जी आप फिर से मैं आदित्य जी से जोड़ना आदित्य जी मैं चाहूंगा कि एक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कविताएं लिखने बैठते हैं कुछ और करने बैठते हैं और जैसे की आपने कहा की कई बार प्रसंगों को देख आप कुछ और नई चीजें करते हैं तो मैं चाहूंगा की एक छोटा सा मिमिक्री हो जाए

तो तो मैं एक्सेप्ट <laughs> ये तो बनाती है। जब जैसी परिस्थिति होती है तब उसके करना पड़ता है और एक कहा गया था कि यथा तथा वाचो तथा क्रिया क्रियाधुना जैसा मन होता है वैसी होती है और इसी के अनुसार फिर कार्य हो जाता है मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ तो बड़ा आनंद आएगा आपने की बात की

बहुत जमाने हो गए फिर भी एक दृष्टान्त सुनाता था आपको आनंद आएगा ऊपर क्या किसी मंच पर मुझे मौका दिया गया और जब मौका दिया गया तो महाभारत बहुत ज्यादा लेकिन बड़ा मुझे दो हजार में कभी करता था उसका कभी मौका नहीं मिला साहब ने रेडियो पर बोला लिया मुझे हल्का प्रयास करता हूँ उस महाभारत बहुत ज्यादा चला करता था तो ये जो अपने मुकेश खन्ना

तो उनकी आवाज यदा करके तुम तुम तुम्हारे बस नहीं, नहीं, नहीं ये कृष्ण और अर्जुन तो इस तरीके से तो मैं कभी कभी करता था इसकी जी शुक्रिया तो ये मैं कभी कभी करता था अब क्या हुआ सीन देखेगा

रंगमंच पर जाना था और वहाँ क्या है कि जो वरिष्ठ जो नाटक में जो वरिष्ठ लोग हैं वो छोटे छोटे कलाकारों को उतना वैल्यू नहीं दे पाते नहीं देते हैं कि भाई चलो हम तो वरिष्ठ हम जैसे चाहेंगे वैसे मुझे उन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी ये ये जो तो आवाज है ना इस आवाज का यूज करो उसको नहीं पता था कि मैं मिमिक्री कर सकता हूँ कुछ उसको उसने कहा इस आवाज का यूज करो ये तो जो बुढ़े हैं बुजुर्ग है उनकी आवाज में शामिल होता है

लग रहा है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ तो मेरे कॉलेज वाले और कई सारे लोग सुनेंगे तो बाद में लगता है की आप, <laughs> तो डायरेक्टर थे उनको हमने कहा की ध्यान दीजिएगा मैंने उनसे कहा भाई सब आज मेरे गले में थोड़ा कुछ रूं रहा है और गले की आवाज सही नहीं निकल रही है तो अगर आपसे पॉसिबल है तो मेरे लिए वो माइक की इंतजाम माइक की व्यवस्था कर दी गला खराब हो रहा है

बोला अरे यार ये ठीक हो जाएगा गले वाले में कोई दिक्कत नहीं है गला ठीक हो जाएगा तुम गारगल -गार कर लो ठीक है गारगल -गार कर लिया फिर गया एक घंटे बाद शाम में आठ बजे प्रोग्राम होना था और बज रहे हैं मैं गया घंटे बाद फिर मैं वहां जाके कहता हूं कि भैया मेरे गले में अभी भी ऐसे ही परेशानी चल रही है अब तो और ज्यादा खराबी हो गई है अब मैं क्या करूँ एक आप तुम लॉन्ग ले लो ये ले लो वो लो बहुत सारा कुछ बताया फिर मैं लिया ठीक है और लेने के बाद

पूरे तो एक घंटे बाद गया अब बजने वाला और तो रहा हूँ लास्ट में ऐसा करो की भाई मेरा प्रोग्राम छोड़ दो अब मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता जो क्यूँकी मेरे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हालांकि रमेश जी आज सुबह में आपको कह सकता था

में में नहीं आऊंगा लेकिन मैं वहां कहा वहाँ कहा, को कहा तुम तो जोर से बोल सकते हो इनको माइक दो बस माइक मैंने अपने अंदर रखा और वहां जाके जो बूढ़े का रोल करना था बड़े आराम से रोल कर दिया जैसे वहां से वापस आया तो कहा कि भाई तुम तो उमदा बड़ा लाजवाब तुमने कर दिया पता ही नहीं चला तुम्हारे गले में ऐसे खरास है तब मैंने कहा की मेरे गले में खराश था

ठीक है तो इस जीवन में मिमिक्री का ये अंश बड़ा रखा मेरे लिए। और कभी-कभी जरूरत पड़ने पर इसका यूज करता हूं जब काम की, रहती है, रहती की आवाज या घोड़े की टाप घूम की आवाज ये तमाम चीजें थी दो जगह से बात करती है कहते हैं बहुत सारी चीजें तो अभी वो छोटी माहौल

Uh, है ना उतना माकूल नहीं लगता उसके लिए <laughs> थोड़ा गाड़ी आवाज वाई की की आवाज़ आवाज़ और कई सारे आर्टिस्ट की भी वगैरह मैं अक्सर करता बार कौन बनेगा करोड़पति में आ, के लिए मैंने कभी रोल किया और अपने दोस्तों से बड़ा मज़ाक किया बहुत मजा आया <laughs> तो चलिए आदित्य जी मैं चाहूंगा की एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपके जिम्मेदारी

जी। uh, की बात आती है हर व्यक्ति के जीवन में एक चेंज आता है एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है अच्छा जब आप ऐसे प्रश्न पूछते होते हैं तो कई बार लोगों को लगता है की नहीं आपने पहले से प्रश्न बताया होगा मैंने आंसर उसका ढूंढ लिया होगा तो मैं मैं कहना चाह रहा हूँ रमेश जी ने ऐसा मुझे कोई मौका नहीं दिया मैं मुझे बता दे तो ये जितने भी प्रश्न है मैं अनायास बता रहा हूँ

तो बहुत सारी चीजें मेरी रह सकती हैं तो हो सकता है मैं मुझे जब रमेश जी अगली बार बुलाएंगे तो फिलहाल तो तो तो आदि हो गया दो तीन बार यू टर्न लिया आपको हमने बताया की मैं जब साइंस का स्टूडेंट था और मेरी साहित्य में मेरा इतना ज्यादा लगन था की मैं साहित्य का भी काम साथ साथ करता था ऐसे ही कई बार संगीत में भी मुझे यूटर्न लेने का अवसर मिल गया मुझे यूटर्न लेना पड़ा

और फिर मैं अपने आप को बताता चला गया दरअसल उस माहौल में मैं घुलता चला गया और पुरानी चीजें जो भी होती हैं उसको तो बस यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पुरानी चीजें भूल जाएं, नई चीजों को अपने साथ साथ लेकर के चलू देखिए संस्कृत में एक श्लोक है कहा गया आपने पूछा मुझे याद आ गया कि ना मतलब कि क्रांतान सोचे ना बतानी चीन मतलब की बीती बातों पर दुग्न मनाए वर्तमान की भविष्य की बातों पर ध्यान दें और आगे बढ़े तो इस तरीके जब भी यूटर्न आने की बात हुई तो मैं

इसी को ध्यान करता हुआ और यूटर्न लेता गया और कई बार ऐसी आप कहें तो मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया 2014 में वो मेरे जीवन का आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा यूटर्न था क्योंकि तो जब कोई सामने होता है ना तो फिर आपको लगता है चलो कोई बात नहीं तो कभी भी मिल लेंगे कभी भी कुछ कर लेंगे जी मैं मैं, मैं नोएडा में था और मेरी माँ बिहार में थी

तो मैं अंत में वहाँ जा नहीं पाया जबकि मुझे पता चल गया कि तबीयत खराब है लेकिन ये तो का विधान है कोई जानता नहीं कि ये अंतिम पड़ाव है तो वो मुझे जीवन में सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा विचलित किया मेरे जीवन जी में।, जी में और, ए, तो, और जी में आप अगर कहें तो सबसे पहली कविता मेरी उसी जगह पर बनी माँ के गुजरने के बाद और फिर वहां से काबिल की धाराएं निरंतर मेरी आबाद गति से चलती रही

आज आप लोग की दुआओं से आप लोग के आशीर्वाद से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तो आप अभी आपको याद है वो लंबी लंबी कविता, कविता आप सुनेंगे अच्छा मैं इससे बढ़िया मैं छोटी छोटी कई सारी आपको मुख्तक सुना था लंबी कविता में एक भी कविता होगी और हम लोग की आदत होती ना ज्यादा से ज्यादा चीज भरोस दिया जाए

समय भी कम रहता है तो मैं ऐसे लेता हूँ आपको मजा आएगा आपके दर्शकों को भी मजा आएगा इसलिए मैं विभिन्न रूप से लेता हूँ है, है, लेकर के हमने एक बार कविता लिखी थी मैं वो सुनाता हूँ आपको कि इश्क की दरिया से हम गुजरे खुशियों की कश्ती में इश्क की दरिया से हम गुजरे खुशियों की कश्ती में गम की आंधी कहीं हटाकर आमिल झूमे मस्ती में

की की की से हम खुशियों खुशियों एक एक बस्ती में की एक कश्ती में गम की कहीं हटाकर आमिल खाशे क्या है ख्वाहिश का हो ताज महल संगमरमर से <laughs> हो ताज महल, संग मरमर लोग जहा जीवन की हर शाम गुजारे बस अपनों की इस बस्ती में जीवन की हर शाम गुजारे बस अपनों की इस बस्ती में

और इसी को लेकर के मैंने जो कहना चाहा कि मुझे चाहिए क्या मैं कहा जाना चाहता हूँ कौन सी ऐसी बस्ती है तो दूसरे खुशियाँ देखी शहर नुँँ. की झूठी खुशियाँ देखी सच्चापन का ठाव चाहिए शहर की झूठी खुशियाँ देखी सच्चापन का ठाव चाहिए इसी की कृत्रिमता देखी पर पीपल वाला छाव चाहिए

शहर की जूठी खुशियां देखी सच्चापन का ठाव चाहिए चाहिए की कृत्रिमता देखी पर पीपल बाला चाहिए, जहां बीता बचपन मस्ती में और अपने से थे लोग जहां जहां बीता बचपन मस्ती में और अपने से थे लोग जहां खुशियों का वो मंजर वाला अपना पन का गांव चाहिए खुशियों का वो मंजर वाला अपनापन का गांव चाहिए ऐसी कई सारी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया

और कोशिश रहती है कि हमेशा हर जगह पर चीज़ें चलती रहें और सभी जागृत रहें जगे रहें और हमेशा से ये प्रयास रहता है कि सभी जगह जहाँ तक हो बेहतर मैं कर सकूँ तब हमने कहा कि मैं नॉर्मल पब्लिक की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ सबों को कि जिंदगी कुछ जिन्द, काम ऐसा करना चाहिए कि हर जगह आपकी छवि बनी रहे तब हमने कहा कि जिंदगी तलाश में निकल जाए यू ही

जिंदगी तलाश में निकल जाए यूही तू ना सही इंतजार का सहारा ही हो तू ना सही इंतजार का सहारा ही हो अपनी मुलाकात बाकी रहे जब तलक, अपनी मुलाकात बाकी रहे जब तलक तू मुस्कुराए मगर आईना हमारा ही हो तू मुस्कुराए मगर आईना हमारा ही हो तो मैंने ये चाहा कि सबों के ऊपर छाप ऐसी निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए

एक में जब आपने कहा एक मैं छोटा सा सुनाता हूँ परिदृश्य आपके सामने आएगा आपने कविताओं के लिए मुझे कहा है तो मैं और एक दो मुक्तक सुनाता हूँ आपको मजा आएगा महाराणा प्रताप पर अनायास मुझे कभी कहा गया कि कल महाराणा प्रताप पर आपको कुछ ऐसा विशेष लिखना है मैंने इमीडिएट लिखने की कोशिश की तो वो मैं आपको सुनाता हूँ महाराणा प्रताप क्योंकि आज सैन्य दिवस है ना तो अक्सर कई बार ऐसी ही कविताएं ध्यान में आ जाती है ध्यान दीजिएगा और महाराणा प्रताप की छवि में लाने की कोशिश करता हूँ

हाथ हथ हाथ तलवार लिए भाला भी विशाल लिए देखिये किस तरीके से महाराणा प्रताप जब चलते थे और कैसी चीजें सामने में हाथ तलवार लिए भाला भी विशाल लिए छाती विच कवच भी अड़ा विमान से हाथ तलवार लिए भाला भी विशाल लिए छाती विच कवच भी अड़ा विमान से हाथ रख ढाल लिए रूप भी लिए

हाथ रख डाल लिए रूप विकाल लिये धरती मेवाड़ की उमड़ उठी शान से धरती मेवाड़ की उमर उठी शान से चित महाराणा गुण चित महाराणा गुण धूल भी न मन करे छाप के निशान से चित सुन और महाराणा गुण धूल भी न मन करे छाप के निशान से हवा रोर शोर करे घट घन गोर करे हवा शोर करे घट घन गोर करे

दिशाएं करें उसे सम्मान कर से दिशाएं करें उसे सम्मान से और देखिए उनकी छवि को अपने सामने रखेंगे और सुनिए क्या है लहरा तलवार अरी के काटे कई मतलब दुश्मन दुश्मनों को किस तरीके से विच्छेद करना है लहराय तलवार अरिकारे काटे हरी करे हाये हाय छोटे छोटे वार लहराए तलवार अरी के उतारे काटे हरी करे हाय हाय छोटे छोटे वार से

बड़े जहां कोई भी आगे ही निकल पड़े भीषण प्रहार से आगे ही निकल पड़े भीषण प्रहार से और एक थोड़ा का, का उछाल देख राणा का प्रताप देख उनका चेतक घोड़ा भी बड़ा फेमस हुआ करता अश्व का उछाल देख राणा का प्रताप देख मुगलों की सेना रोए अपनी हार से अश्वुका उछाल देख राणा का प्रताप देख मुगलो किसेना रोये अपनी हार से

भुज से ये, ये महाराणा प्रताप की शक्ति और उनके ताकत के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया जी अच्छा ठीक है जब आप मेरे मेरे ऊपर ही अगर फोकस रहेगा तो मैं एक और भी कविता को सुनाता हूँ छोटा लेकिन आज भारत की भावना पर मैं देता हूँ

आप मुझे मैंने आपको तो बताया था ना कि आप मुझे बीच में अचानक रोक सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मेरी करता है बीच में कहीं भी रुकने के लिए तैयार जी भारत की भावना पर आदेश है समय है ना मैं एक सुना सकता हूँ भारत की भावना पर मैं सेनाओं पर मैं कहना चाहता हूँ कि अत्याचारों के मनसूबों पर बिजली गिरने वाली है अत्याचारों के मनसूबों पर बिजली गिरने वाली है

करो हर राष्ट्र भक्त कारण आतंकी के तो साहस के तो साहस साहस को को को आतंकी के जड़ से से दिखा देंगे मात्र की शक्ति फिर देंगे हम भक्त wow. की शक्ति को फिर से आज दिखा देंगे हे भारत के वीर धीरे हे शौर्य पराक्रम के प्रतिरूप

में लिए लिए लिए नगपति नगपति से नग से भी अभी चल हो कर, में से से भी जी है तो काफी लंबी और बहुत सारी कविता है मैंने आपको एक छोटा सा ये प्रासंगिक रखा ये। जी जी, जी शुक्रिया आदित्य जी बहुत सुंदर कविता आपने देशभक्ति पर सुनाया महाराणा प्रताप पर सुनाया बहुत ही अच्छा लगा और राजस्थान के हमारे सभी

सुनकर खुश हो रहे हैं और <laughs> अच्छा लगता है जी दोस्तों आशा करती हूँ आप सब तो एंजॉय कर ही रहे होंगे और क्यों ना करें इतनी सुंदर आदित्य जी की कविताएं सुनने को जो मिल रही हैं और साथ ही साथ आदित्य जी ने अपने जीवन के सफर के बहुत से यूटन्स की भी चर्चा हमारे साथ की

और अपनी बहुत सी आवाज़ों के साथ हमें एंटरटेनमेंट भी किया तो चलिए हम आदित्य जी को दिल से दुआ देते हैं कि वह अपने इस मल्टी टैलेंट को यूं ही निखारते जाएं और हमें और हमारे सभी सुनने वालों को एंटरटेनमेंट करते रहें तो चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

I'll be.

जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साय बाहर के पर

जाना नहीं

जाना नहीं तू कहीं हार काटों के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के

समी बिघला दे संजीरे बना समीर कर हर मैदान फतेह बंदे आ

हर hmm. मैदान आन फते कर हर मैदान फतेरे बंदे आ हर मैदान फते घायल परिंदा है तू

दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझमे हौसला वा, तेरे के आगे अंबर पनाहे मागे कर डाल तू जो फैसला टूठी तकदीरे तो क्या टूटी समसीरे तो क्या टूटी समसीरों से ही

कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फते रया हर मैदान फते वाह वाह थैंक यू

क्या राग आप क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में कोई कुछ कह नहीं पाता है तो मैं यही कह रहा हूँ की आपके बहुत उमदा अपने संचालन का अपने कार्यभार लिया और ये संचालन आप करते हैं बहुत लाजवाब करते हैं और आपके बोलने की ऐसी लगती है की लोगों के दिल तक पहुँचे

और निश्चित से आपकी आवाज एक बार जिंदा की आवाज बनेगी और है भी अभी भी है बहुत अच्छा जी बताएं आदेश करे क्या करे बस अभी वक्त थोड़ा सा है तो मैं जाते-जाते आप एक संदेश वाली कविता जरूर कोरोना काल में अगर कुछ आपने संदेश के रूप में कुछ लिखा हो या तो आपने आप जो भी अभी याद आ रहा है वो सुनाए जरूर देखिये हम लोग कविता तो लिखते हैं बस ये है की कविता लिखते हैं लेकिन जनमानस तक पहुँचती नहीं तो थोड़ी तकलीफ है वो एक मुक्त के माध्यम से मैं सिर्फ रखता हूँ की दर्द घुट के रह गए अब महज अशार में

दर्द घुट के रह गए अब महज अचार में जो हम लोग शायरी लिखते हैं कविताएं लिखते हैं उसी पर है। दर्द घुट के रह गए अब महज अचार में की कीमतें गिर, की कीमते गिर गई बाजार में अश्क सूख ने चले अश्क सूखने चले चीख भी दम तोड़ती अश्क सूखने चले चीख भी दम तोड़ती

का बचपन ढंग बदलता है फिर भाषा मजहब में कैसे इंसान रंग बदलता है फिर भाषा मजहब में कैसे इंसान रंग बदलता है लोग है कुछ गद्दार वतन में, में साजिश जिसका जीवन है संग में रहते मेरे घर वो कैसे संग बदलता है संग में रहते मेरे घर वो कैसे संग बदलता है ये तो कुछ आक्रोश कुछ मन की ये भावनाएं थी

समय कम है एक और छोटा सा मुक्तक, मैं मुक्तक हूं अपनी तरफ से कि के साथ में दोस्त कुछ मिलते सफर में कुछ बस्तियों के साथ में कुछ साहिलों के साथ है कुछ कश्तियों के साथ रमेश जी दोस्त कुछ मिलते सफर में <laughs>

और एक साथ जब आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे अगर आप चाहेंगे कि मैं आगे निकल जाऊं तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं ये सिर्फ मन का भ्रम है तो हमने कहा था कि एक ही कश्ती पर सब बैठे सबको पार उतरना है एक ही कश्ती पर सब बैठे सबको पार उतरना है फिर काहे की आपाधापी सबको साथ में चलना है फिर काहे की <laughs> आपाधापी सबको सब साथ में चलना है मन की रंजिश कब तक पाले अंधियारे को ढलना है

और कोई एक दूसरे के बाधक न बने यही मेरा संदेश और अपने साहित्य को लेकर के कर तो उसे विश्व में परचम फहराने के लिए आगे नहीं है रमेश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आदित्य जी बहुत सुंदर आपने कविताएं पाठ की और अच्छा लगा जो प्रासंगिक है वर्तमान समय को देखते हुए ये चीजें जो है कहीं कहीं दिल को दस्तक देती है और दिल को जगजोरती भी है आपकी कविताएं

और कहीं ना कहीं मानवता के प्रति सजाग होने के लिए आपकी वाणी चलती है और मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपको सुनकर दो लाइनें आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि भाई चुप गए वो साझे हस्ती छोड़कर चुप गए वो साझे हस्ती छोड़कर अब तो बस

इन्होंने लिखा है प्रिंसेस ने कितनी बार बाबा लिखा है वो मुझे गिनना पड़ेगा ये आपके लिए <laughs> <laughs> और आदित्य सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये चंद तालिया फिर से मेरी ओर से और जुड़े रहेंगे आशा करता हूँ फिर आपस मिलेंगे <laughs> दिल, दिल, दिल। <laughs> आप लोग इसी तरह वो कहते हैं ना रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे

जी जी जी आदित्य जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सारे परिवार वालों को और आपके मित्र जनों को भी बहुत बहुत बधाई आपके साथ जिस तरह से अभी प्यार से हैं वैसे ही प्यार से रहे काफिला रहे ऐसी सोनी जी एंड विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आकर अपनी आवाज के माध्यम से आपने बहुत सुंदर जो है भावनाएं प्रकट की और खुशी दी हमें तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही वक्त और इजाजत नहीं देता ने तो आदित्य जी पूरा

रात भर जो है कविताओं का सिलसिला <laughs> चलाते देखे देखे। देखे। चलाते लेकिन फिर हम लोग वापस सुनेंगे उनको अगली बार कुछ समय सीमा के साथ जोड़कर वापस जोड़ने की कोशिश मेरी रहेगी और आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा जय हिंद जय भारत ओम शांत

तो चलिए दोस्तों आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं और इसी के साथ आदित्य जी ने बहुत सुंदर मैसेज हमें दे दिया कि सब एक होकर चले एकता में ही सफलता है मतभेद में कुछ नहीं रखा है तो हम तय दिल से आज के सभी कलाकारों को दिल से धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे शो में आए और अपने गानों से कविताओं से और कुछ प्रेरणादायक बातों से हमें और हमारे सभी सुनने वालों को आनंदित किया

इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं फिर भी लेंगे कुछ नई बातों मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए

और रिर सुर्म अखियों में ना ना एक सपना दे जा

मुझको कोई अपना दे जा सा मगर कुछ पहचाना सा हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी

सुरमई में एक सपना दे जा रे के उड़ते में आ जा रारी रारुं रि रारी रू रारी

के रथ पर जाने वाले नींद करस बरसाने वाले इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे आंखों में बसता रहे

सपना ये हंसता रहे सुर में अखियों में नमलायिक सपना दे जा रे निधी के उड़ते पाखी रे में आ जा सा रे रारी, रारू, ओ रारी रू को रारी

Rari raram, orarirum. Oh, Rari ra raram, orarirum. Oh, Rari ra raram, oh, orarirum.